जी कौन है इन्हें सूत क्यों कहा जाता है तो प्राणों में बड़ी सुंदर कथा आती है एक समय जितने भी जो सूत सूत सूत जाती कैसे हुई पहले ये सुन लीजिए आप पिता इनके क्षत्रिय और मां ब्राह्मण इससे जो बच्चा पैदा होता है उसे सूत कहा जाता है ये सूत जो थे ये रथ चलाते थे आगे चलकर अब रतों का काम नहीं रहा अब इन्हें बड़ी दिक्कत होती थी एक समय ये सब सूच जो है श्री वेधव्यास जी के पास गए और वेदव जी से कहा ऐ वेधव्यास जी अब रथ चलाने का काम तो हमारे पास है नहीं अब हम अपने घर को कैसे चलाएं? उस समय वेधव्यास जी ने उन सबसे कहा आप सबके पिता क्षत्रिय और मां ब्राह्मण आप में क्षत्र भाव भी है और ब्राह्मण भाव भी है इसलिए अब आप जो हैं वो घर घर जाकर पुराणों की कथा किया करे जो दान दक्षिणा मिल जाए उससे अपनी जीविका चलाई जाए इस तरह से भक्तों इस सूत जाति में इन्होंने कथा करने का काम आरम कर दिया इन सब सूतों में रोमरचंद जी सूत बड़े बुद्धि मानते हैं तो वेदव्यास जी ने उन्हें ही सत्रा प्राण और महाभारत अध्ययन करवाया था कथा आती है भागवत में ही जब बलराम जी नैमिश्र तीर्थ में गए तो सब ऋषियों ने तो उनको खड़े होकर सम्मान दिया पर ये जो थे अपने रोमरशण जी जी, ये खड़े नहीं हुए तो ये बात दाऊ भैया को ठीक नहीं लगी उन्होंने खुशा घास मार दिया अब जितने ऋषि थे वो चरणों में गिर गए कि आप प्रभु हमें कथा कौन सुनाएंगे उस समय बलराम जी ने कहा कि ये जो रोम जी के पुत्र हैं ना जो उग्र शर्वा अब ये तुम्हें कथा सुनाएंगे और श्रीमद् भागवत में भी आगे जब सुखदेव गो स्वामी महाराज जी राजा परिषद को कथा कह रहे थे तो ये उग्र शर्वा सूजी महाराज जी पीछे राजमन थे उन्हें पीछे से आगे बुलाया और सबको कहा कि भविष्य में अब ये भागवत करेंगे तो हम जो भगव भागवत कथा कह रहे हैं आपसे इसे सूत भागवत कहा जाता है क्योंकि हम सूत जी महाराज जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा को कह रहे हैं सूत जी महाराज जी के समय ये माइक नहीं थे तो उस वक्त अट्ठासी हजार ऋषियों के बीच में कथा कैसे कही होगी श्री सूत जी ने अगर कोई कहे सूत जी बड़े जोर से कहते थे तो निकट जो बैठा होगा उनका उनकी क्या दशा हुई होगी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 काल व्याले मुखा ग्रास त्रास है तवे मुखाग्राससेवे भागवतम शास्त्रम कलोक भाषित कीड़े शुकेण भाषित